परच्छेद ग्यारह दक्षिणेश्वर में भक्तों से वार्तालाप श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में विराजमान हैं। दिन के नौ बजे होंगे अपने छोटी खाट पर वे विश्राम कर रहे हैं फर्श पर मड़ी बैठे हैं उनसे श्री राम कृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं आज विजयादशमी है रविवार बाईस अक्टूबर अट्ठारह आजकल राखाल श्री राम के पास रहते हैं नरेंद्र और भवनाथ कभी कभी आया करते हैं श्री राम के साथ उनके भतीजे रामलाल और हाजरा महाशय रहते हैं राम मनोमोहन सुरेश मास्टर और बलराम प्रायः हर हफ्ते श्री राम के दर्शन को जाते हैं बाबूराम अभी एक दो ही बार दर्शन कर पाए हैं श्री राम तुम्हारी पूजा की छुट्टी हो गई मढ़ी जी हाँ मैं सप्तमी अष्टमी और नवमी को प्रतिदिन केशव सेन के घर गया था श्री राम कृष्ण क्या कहते हो मढ़ी दुर्गा पूजा की अच्छी व्याख्या सुनी श्री राम कृष्ण कैसी कहो तो मणि केशव सेन के घर में रोज सुबह को उपासना होती है दस ग्यारह बजे तक उसी उपासना के समय उन्होंने दुर्गा पूजा की व्याख्या की थी उन्होंने कहा यदि माता दुर्गा को कोई प्राप्त कर सके यदि माता को कोई हृदय मंदिर में ला सके तो लक्ष्मी सरस्वती कार्तिक गणेश स्वयं आते हैं लक्ष्मी अर्थात ऐश्वर्य सरस्वती ज्ञान कार्तिक विक्रम गणेश सिद्धि ये सब आप ही मिल जाते हैं यदि माँ आ जाए तो श्री राम कृष्ण के अंतरंग भक्त श्री रामकृष्ण सारा वर्णन सुन गए बीच बीच में केसों की उपासना के संबंध में प्रश्न करने लगे अंत में कहा तुम यहाँ वहाँ न जाया करो यहीं आना जो अंतरंग है वे केवल यहीं आएंगे नरेंद्र भावनाथ राखाल हमारे अंतरंग भक्त हैं सामान्य नहीं तुम एक दिन इन्हें भोजन कराना नरेंद्र को तुम कैसा समझते हो मणि जी बहुत अच्छा श्री राम कृष्ण देखो नरेंद्र में कितने गुण हैं गाता है बजाता है विद्वान है और जितेंद्री है कहता है विवाह न करूंगा बचपन से ही ईश्वर में मन है साकार अथवा निराकार चिन्मय मूर्ति ध्यान मातृध्यान श्री राम कृष्ण मणि से आजकल तुम्हारे ईश्वर स्मरण का क्या हाल है मन साकार पर जाता है या निराकार पर बड़ी जी अभी तो मन साकार पर नहीं जाता और इधर निराकार में मन को स्थिर नहीं कर सकता श्री रामकृष्ण देखो निराकार में तत्काल मन स्थिर नहीं होता पहले पहले तो साकार अच्छा है बड़ी मिट्टी की इन सब मूर्तियों की चिंता करना श्री राम कृष्ण नहीं नहीं चिन्मयी मूर्ति की मढ़ी तो भी हाथ पैर तो सोचने ही पड़ेंगे परंतु यह सोचता हूँ कि पहली अवस्था में किसी रूप की चिंता किए बिना मन स्थिर न होगा यह आपने कह भी दिया है अच्छा वे तो अनेक रूप धारण कर सकते हैं तो क्या अपनी माता के स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है श्री रामकृष्ण हाँ वे माँ गुरु तथा ब्रह्ममयी हैं मड़ी चुप बैठे रहे कुछ देर बाद फिर श्री राम कृष्ण से पूछने लगे मड़िए अच्छा निराकार में क्या दिखता है क्या इसका वर्णन नहीं किया जा सकता श्री राम कृष्ण को सोचकर मैं कैसा है बताऊं यह कहकर श्री राम कृष्ण कुछ देर चुप बैठे रहे फिर साकार और निराकार दर्शन में कैसा अनुभव होता है इस संबंध की एक बात कह दी और फिर चुप हो रहे श्री राम देखो इसको ठीक ठीक समझने के लिए साधना चाहिए यदि घर के भीतर के रत्न देखना चाहते हो और लेना चाहते हो तो मेहनत करके कुंजी लाकर दरवाजे का ताला खोलो और रत्न निकालो नहीं तो घर में ताला लगा हुआ है और द्वार पर खड़े हुए सोच रहे हैं लो हमने दरवाज़ा खोला संदूक का ताला तोड़ा अब यह रत्न निकाल रहे हैं सिर्फ खड़े खड़े सोचने से काम न चलेगा साधना करने चाहिए